आध्यात्म रामायण बालकांड सर्ग बालकांडच भोजय्वा सह भ्रात्रा राम पक्वला पुराण वाक्य मधुर अरिनाय दिवसत्र फिर भाई लक्ष्मण के सहित राम को पके फल आदि खिलाकर पुराण और इतिहास आदि की मधुर कथाएं सुनाते हुए तीन दीन दिनताये चतुर्थेह स्राप्ते कौशिको रामब्रवीत राम राम महायज्ञ द्रुम ग्छा महे वह विदेहराजनगरे जनक महात्म त्र महेश्वर चापम अस्ति नस्त पिना की चौथा दिन आने पर विश्वामित्र जी ने राम से कहा हे hey राम महात्मा जनक जी का बड़ा भारी यज्ञ देखने के लिए हम लोग जनकपुर जाएंगे वहां श्री महादेव जी का धरोहर के रूप में रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है दक्ष से ओं महास पूज्य से जनके न च मुनिभ्यांगा समीपम गौतमसम पुण्यम यप दिव्यपुष्पलोपेत पादपैपरिवेष्टित्र धनुष को तुम देखोगे और महाराज जनक तुम्हारा भली प्रकार सत्कार करेंगे विश्वामित्र जी इस प्रकार कह मुनियों को और राम लक्ष्मण को साथ ले गंगा जी के निकट मुनिश्रेष्ठ गौतमी के उस पवित्र आश्रम पर आए जो दिव्य और पवित्र फलों वाले वृक्षों से घिरा हुआ था और जहाँ अहल्या तपर रही थी मृगपक्षे गणेश नाना जंतुर्विवर्जित दृष्टोवाच मुनि रामो जीवलोचन कमलनयन श्री राम कमलनयन श्रीमान रामजी ने उस आश्रम को मृगपक्षी तथा नाना प्रकार के जीवों से रहित देख मुनिवर कौशिक से कहा कस्तद्रम पदम भातिशुभ महत पत्र पुष्प पुष्पलुक्त जंतभि पर आह्लाद तो भगवन् में भगवन्ब्रूहित यह पत्र पुष्प और फल आदि से संपन्न तथा जीव जीवशून्य महान आश्रम जो बड़ा सुंदर रमणीय और पवित्र दिख पड़ता है किसका है भगवान इसे देखकर मेरा अति चित्रदित हो रहा है आप इसका सब वृत्तांत कहिएाम पुराव गौतम लोक विश्रुत सर्वधर्म भ्रता श्रेष्ठ तपसारा हरिम विश्वामित्र जी बोले हे राम इस आश्रम का पूर्व वृत्तांत सुनो पहले इस आश्रम में जगत विख्यात धार्मिक श्रेष्ठ मुनिवर गौतम जी तपस्या द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए रहते थे तस्मे ब्रह्मा दद कन्या अहल्यालोक सुंदरि ब्रह्मचर्य संतुष्ट पराजनाम् उनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा के लिए उन्हें अहल्या नाम की एक लोक सेवा सेवापरायण कन्या दी तया सान गौतम स्तपताम सक्रस्तुताम धर्स तुम अंतरम प्रे चुन्वह और तापस्प्रवर गौतम जी उस अहल्या के साथ यहाँ रहने लगे इधर देवराज इंद्र अहल्या के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर नित्य प्रति उसके साथ रमण करने का अवसर देखने लगे